माँ की बातें सरयू बाला देवी बाईस जुलाई 1918 रात के साढ़े सात बजे थे मैं माँ के श्री चरण दर्शन करने गई थी प्रणाम करते ही वे बोली आओ बेटी बैठो बड़ी गर्मी है बैठकर थोड़ी ठंडी हो लो सुमति आदि क्या घर पहुँच गए मैं हाँ माँ उनके पहुँचने के बाद ही मैं निकली हूँ माँ राधु को यह पंखा दे आओ और यह मरीच आदि तेल लेकर जरा पीठ में मालिश कर दो देखती हूँ ना बेटी हाथ पेट सब घमौरी से भर गया है कोई भी जगह नहीं बचा मेरे मालिश करने बैठते ही आरती का घंटा बज उठा माँ उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर ठाकुर को प्रणाम किया बाकी सभी आरती देखने मंदिर चली गई माँ देखो बेटी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 सभी लोग तथा माँ भी यहीं उपस्थित थे। देवर्रत महाराज के प्रसंग में वे बोली देवव्रत योगी पुरुष था एक महिला का प्रसंग उठा माँ ने कहा ठाकुर को कहते सुना है कि वैसे लक्षण वाले लोगों को भक्ति लाभ नहीं होता मैंने कहा हाँ माँ मैंने ठाकुर की पुस्तक में पढ़ा है कान में तुलसी कम बोलने वाला आदि है माँ ओह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 शांति कैसे मिलेगी माँ आदि आदि न जाने क्या क्या कहते हैं तब मैं उन लोगों की ओर देखती हूँ और फिर अपनी ओर देखकर सोचती हूँ ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं तो क्या मेरा सब अलौकिक है मैंने अशांति जैसा कभी कुछ अनुभव नहीं किया और इष्टदर्शन तो वह तो हाथ की मुट्ठी में है एक बार बैठते ही देख पाती हूँ